लेकर हम सबके मन को जो भाए। नमस्कार सुंदरी रसोई में स्वागत नमस्कार आ, कभी कभी आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि हम पिछले चार हफ्तों से आपके पास आ रहे हैं कि ये सुंदरी की रसोई में ये जो बातें बता रहा है ये तो सुंदरी नहीं सुंदर नजर आ रहा है तो साहब मैं पहले सबसे अपना परिचय भी दे दूं मेरा नाम रवि है और मैं सुंदरी जी की मदद केवल इतनी कर रहा हूं कि मैं सुंदरी जी की बातों को हिंदी में आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं सुंदरी जी तेलुगु में माहिर हैं मगर मैं चाहता था कि जो उनके व्यंजन है वो आपके सामने हिंदी में आए ताकि हम उत्तर भारतीय लोग जो कि नॉर्मली हिंदी भाषा को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं हम लोग इनके बनाए भोजन का मजा अपनी रसोई में ले सकें तो साहब आज सुंदरी जी लेकर आई हैं बैंगन की चार चटनियाँ देखिए बैंगन की चटनियाँ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है मगर एक बैंगन की चार चटनियां बनाना ये बड़ी बात है आपने सुना होगा कि हम लोगों को बैंगन के भरते की आदत है बैंगन का भरता जो नॉर्मली बैंगन को आग में भून के या उबाल के बनाया जाता है तो हम यहां पर आज शुरुआत करने जा रहे हैं वही जिस बैंगन का भरता बनाया जाता है ना बड़ा वाला गोल बैंगन वो ले लीजिए और साहब उस बैंगन की चटनियां बनाएंगे तो सबसे पहली चटनी जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम दही का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, चटनी के के लिए लिए जरूरी चीजें। चारों तरह की के लिए। नमक जो कि आपको हर चटनी में ऐड करना ही है स्वादानुसार आपको लाल मिर्च भी लगेगी हर चटनी में लाल मिर्च थोड़ी बहुत लगेगी हरी मिर्च वो भी लगेगी और थोड़ा तेल आपके पास होना चाहिए दो चम्मच तीन चम्मच तेल हर चटनी में थोड़ा बहुत तो लग जाएगा उसके बाद थोड़ी हींग भी रखिएगा पास क्योंकि हमारी हर चटनी में थोड़ी बहुत हींग की जरूरत पड़ेगी अब साहब एक बात आपको और बता दूं कि इस हींग के साथ अब हर चटनी के लिए कुछ अलग अलग इंग्रेडियंट है जो उस पर्टिकुलर चटनी की स्पेशलिटी होगी तो जब मैं उस चटनी पर आऊंगा तो आपको बताऊंगा मगर सबसे पहले कुछ बेसिक तैयारी करनी है तो पहली तैयारी क्या करनी है कि वो बैंगन ले लीजिए और उस बैंगन के ऊपर थोड़ा सा हल्के हाथों से तेल लगा दीजिए और आप सोच रहे होंगे कि मैं बैंगन के ऊपर तेल क्यों लगवा रहा हूं हाँ भैया उसके ऊपर तेल लगाने की वजह सिर्फ यह है कि आप बैंगन को अब फ्लेम पर रखेंगे फ्लेम क्या भाई आपके पास तो गैस की ही फ्लेम के ऊपर अपने बैंगन को भूंजेंगे जब भूजेंगे ना तो उसको ऐसे भूंजेगा कि धीरे धीरे उसको रोटेट करते रहिए और जब आप रोटेट करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसकी ऊपर की जो स्किन त्वचा है ना वो निकलने लगेगी भैया वो त्वचा आसानी से निकल जाए इसीलिए उसके ऊपर तेल लगाया जाता है। है। ठीक छिलका छील चिल लीजिए जब बैंगन भुन जाए तो हटा लीजिए फ्लेम पर से हाँ हाँ भाई छिलका आपको छील के हाथ से ही निकाल देना है थोड़ा गरम लगेगा मगर अगर आप गर्म में छिलका छील चिल निकाल देंगे ना तो आसानी से निकल जाएगा अगर आप उसके बहुत ठंडा होने का इंतजार करेंगे तो छिलका निकालने में दिक्कत होगी चलिए साहब छिलका निकल गया अब जो बैंगन का पल्प है उसको हाथ से मसलना है अब यहां पर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि भैया कितनी चटनी बनाने जा रहे हो? कितने बैंगन ले रहे देखिए यहां पर हम चूंकि चार तरह की चटनियां बनाने जा रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि दो बड़े बड़े बैंगन ले लीजिए और दो बड़े बड़े बैंगन लेकर के उनका पल्प निकाल लीजिए और हाथों से मसल मसल के उस पल्प का यानी पूरा गुगदा बना लीजिए देखिए मिक्सी में ना चलाइएगा क्योंकि अगर आपने उसको मिक्सी में चला दिया तो वो पेस्ट बन जाएगा और आपको जो चटनी का मजा है ना वो नहीं आएगा ठीक है सर अब ये जो आपने बैंगन का गूदा बनाया है इस गूदे के चार हिस्से कर लीजिए अगर आप एक ही दिन में चार तरह की चटनियां खाना चाहते हैं तो भैया इसके चार हिस्से करिए हमारी पहली चटनी ये है दही की चटनी अब साहब देखिए आपको करना क्या है हरी मिर्च और नमक तो दो हरी मिर्च ले लीजिए थोड़ा नमक ले लीजिए स्वादानुसार यानी कि उस चौथाई पेस्ट में आपको जितना नमक डालने का मन हो आप ज्यादा तेज नमक खाते हैं तो थोड़ा तेज डालिए कम खाते हैं, तो थोड़ा कम डालिए हम तो यही कहेंगे भाई कि चटनी है तो थोड़ी नमकीन तो होनी चाहिए मगर बहुत ज्यादा नमक ना हो वो अच्छा है क्योंकि वो जो हमारे दिल वाले डॉक्टर साहब लोग हैं ना वो कहते हैं कि भाई नमक कम खाया करो अच्छा सा तो वो उसको कूच लीजिए मतलब देखिए ऐसे तो अगर आपके पास सिलबट्टा हो सिले पे कूच लीजिए अगर ओखली मूसल हो छोटा सा उसमें कूच लीजिए अगर वो भी ना हो तो मिक्सी में और एक पल्स यहां पर मैं आपको उसका पेस्ट बनाने को नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि उसका कूच हो जाए अच्छा सा उसके बाद एक कप दही ले लीजिए जब आपने दही ले लिया एक कप उस दही को उस अपने जो चौथाई बैंगन था जो बैंगन का चौथाई हिस्सा था उसमें उस दही को मिला लीजिए अब इसके बाद एक तैयार करना है आपको एक चम्मच तेल चौथाई चम्मच राई एक लाल मिर्ची और एक चुटकी हिंग ये तड़का बना लीजिए और इस तड़के को आपने अपने दही में मिला ली है मिर्ची और दही में उसके बाद आपने मिला लिया बैंगन और जब इन सब चीज़ों को मिला दीजिए उसके ऊपर से ये तड़का यानी जब अच्छा अभी आप ये कह रहे हैं कि मैं खाली ये सब ले लिया तो क्या किया इसका अरे भाई किया क्या पहले कढ़ाई चढ़ाइए फ्राइंग पैन चढ़ाइए या कोई तड़के का बर्तन लीजिए उसमें घी डालिए घी के ऊपर राई डालिए राई के ऊपर लाल मिर्ची डालिए लाल मिर्ची के ऊपर हींग डालिए और तड़का बना लीजिए गैस जला के ये नहीं कि आप कहें कि साहब गैस के ऊपर रखा गैस तो जला ही नहीं तो गैस जला के तड़का बना लीजिए और जब तड़कने लगे तड़का तो वही हुआ ना जब तड़कने लगा तो इस तड़के को आप डाल दीजिए जो आपने पेस्ट बनाया पेस्ट मतलब जो बैंगन दही हरी मिर्च उसके ऊपर ये तड़का यहाँ पर हम आपको एक बात बताए साहब देखिए तेल में जब आप किसी मसाले को फ्राई करते हैं ना तो होता क्या है होता यह है कि उस मसाले के फ्लेवर्स तेल में आ जाते हैं और हम कर क्या रहे हैं कि हम उन फ्लेवर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं देखिए अब आप ये पूछेंगे भैया मसाले कौन से खड़े मसाले या पिसे मसाले देखिए जैसे आप मसाले जैसे किसी भी मसाले को जब पीस लेते हैं तो उसका फ्लेवर उसी हिसाब से कम होता जाता है जो खड़ा मसाला होगा यानी कि अगर जैसे आपने ये राई लिया है अगर आप राई का पाउडर ले लें तो आप समझिए उसका जो फ्लेवर है वो कम हो जाएगा इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम तड़का तैयार करते हैं वो हम सिर्फ उन फ्लेवर्स को सामने लाने के लिए तैयार करते हैं अब साहब ये आपकी चटनी नंबर एक तैयार जिसमें कि आपने दही का इस्तेमाल किया है चलिए दूसरी चटनी अब इसमें क्या है कि यहां पर आपको इमली का इस्तेमाल करना है देखिए इमली का इस्तेमाल करने के पहले मैं आपको एक बात के लिए सावधान कर देना चाहता हूं कि ये जो इमली है ना साहब हम लोगों के उत्तर भारतीयों के घरों में इमली नॉर्मली शायद नहीं मिलेगी मगर आजकल मिल भी सकती है तो यहां पर हम आपको यह बता दें कि साहब इस चटनी नंबर दो में आपको इमली का इस्तेमाल करना है तो उसकी मात्रा यह है कि आधा कप पानी उसमें दो इंच डायमीटर की एक इमली की बॉल पूरी इमली मतलब जिसमें बीज भी सब हो वो वाली इमली की बॉल डाल दीजिए उस पानी को आधा मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए जब गरम हो जाएगा तो क्या करिए उसके बाद उस इमली का जो छिलका फाइबर सीड हो निकाल के फेंक दीजिए अब जो आपके पास गूदा और पानी रह गया उसको इस बैंगन में मिला दीजिए ठीक है अब इस बैंगन में आप और क्या मिलाएंगे इसमें आप मिलाएंगे वही हरी मिर्च कुची हुई नमक मगर इसमें आपने थोड़ी इमली डाल दी है। तो अब इमली से क्या हुआ कि ये चटनी थोड़ी खट्टी ज्यादा हो गई तो अब हमारा अगला कदम है कि हमें इस खटास को बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम इसमें एक चम्मच जैगरी डालते हैं यानी कि गुड़ एक चम्मच अगर आपके पास पाउडर्ड गुड़ हो तो एक चम्मच पाउडर गुड़ डाल दीजिए और अगर पाउडर गुड़ ना हो तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास गुड़ होगा उसी को थोड़ा पूछ लीजिए और उसको डाल दीजिए अच्छा सा अब ये आपकी चटनी तैयार हो गई यहां पर इसके ऊपर भी आपको राई मिर्च और हींग वही एक चम्मच तेल चौथाई चम्मच राई एक लाल मिर्च और एक चुटकी हींग तेल में गरम करिए तड़का बनाइए और इसके ऊपर डाल दीजिए जैसा मैंने आपको बताया कि हम गरम तेल में जब ये मसाले डालते हैं तो इससे हमें एक फ्लेवर तैयार हो जाता है अब यहां पर आपको बता दें कि ये हमारी चटनी नंबर दो तैयार हो गई अब पहली चटनी और दूसरी चटनी में फर्क क्या है पहली चटनी थोड़ी लिक्विडी होगी और दूसरी चटनी थोड़ी डिप टाइप की यानी थोड़े पतले पेस्ट की तरह होगी मगर ऑब्वियसली चूंकि इसमें हमारी इमली पड़ी हुई है तो यह थोड़ी खट्टी ज्यादा होगी अब यहां पर हमारी दो चटनियां तैयार हो चुकी हैं अब हमारे पास तीसरी चटनी की बारी आती है यहां पर आप क्या करते हैं कि यहां पर आपको डालना है बैंगन में और कुछ नहीं सिर्फ एक तड़का, अब ये तड़का जो है, है. है? है. यानी कि एक चम्मच के बजाय हम दो चम्मच तेल डाल रहे हैं उसके बाद एक चम्मच चने की दाल एक चम्मच उड़द की दाल उसी गरम तेल में हम डालेंगे और दाल को इतना फ्राई करना है कि वो पिंक कलर की हो जाए देखिए ध्यान रखिएगा अगर दाल पिंक से काली हो गई तो उसको निकाल के फेंक दीजिए क्योंकि अब ये आपके किसी काम की नहीं मगर पिंक होने पर वो आपके काम की है इसमें लाल मिर्च डाल दीजिए और उसी के साथ आप बरी डाल सकते हैं बरी कौन सी वो जो पंपकिन वाली बरी होती है दाल वाली बरी नहीं पंपकिन वाली बरी पंपकिन वाली बरी दो बरी लीजिए उसको तोड़ के इसमें डाल दीजिए अब जब आपने वो डाल दिया तो आपके इस तड़के में तेल है उद दाल है चना दाल है लाल मिर्च है और पंपकिन बरी है ये सारी चीजें जो है ये जो दाल बरी और आ, मिर्च ये एक तरह का क्रंच दे रही है इसको इसको डाल देंगे और हम अपनी जो हमारे पास बैंगन है उसके ऊपर इसको डाल देंगे और मिला देंगे तो क्या होगा कि ये फ्लेवर प्लस क्रंच हमारे पास तैयार हो जाएगा यहां पर एक सावधानी आपको और बता देना चाहता हूं वो ये है कि भाई जब आप ये सब काम करेंगे यानी कि जो ये तड़का देने का जब आप काम करेंगे तो ये खाने के करीब करिएगा यानी कि जब आप चटनी खाने को तैयार हो तब तड़का डालिए उसकी वजह क्या है उसकी वजह ये है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी चटनी में से फ्लेवर्स बाहर चले जाएं क्योंकि हम लोग इन फ्लेवर्स को वी दैट दिस दिस फ्लेवर्स टू रिमेन व्हेन द चटनी इज बीइंग यूज तो ये फ्लेवर तभी रह सकते हैं हमारे पास जब हम खाने के करीब यह डालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बाकी सब चीज तैयार करके रख ली है केवल आपको ये जो फ्लेवर के लिए जो आप तड़का डालने जा रहे हैं ये सबसे आखिर में डालिए यानी खाने के करीब अब साहब हम आ गए चौथी चटनी पर चौथी चटनी में हमको तिल का इस्तेमाल कर रहे तो साहब आप क्या करिए कि एक सूखी कढ़ाई ले लीजिए और उसमें तिल तीन चार चम्मच तिल डालिए और उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए और ड्राई रोस्ट करने के बाद निकाल लीजिए थोड़ा सा ठंडा करिए मिक्सी में पीस डालिए पाउडर बन जाएगा तिल का पाउडर निकाल के अलग रख लीजिए अब कढ़ाई लीजिए कढ़ाई में सूखी कढ़ाही होनी चाहिए हाँ भैया ये आपको एक बात बता दू आप लोग हालांकि जानते तो होंगे मगर मेरा तो कर्तव्य है ना बताना कि जब आप कोई भी तड़का बनाने जा रहे हो तो आपकी कड़ाही सूखी होनी चाहिए या या या जो जो भी आप तड़के का बर्तन है या पैन है पैन वो सूखा होना चाहिए क्योंकि अगर उसमें पानी की एक भी बूंद होगी तो वो जो तड़के वाला घी तेल जो भी है वो उछल करके ऊपर आएगा अब इसके साइंस क्या है ये तो बताना बेकार है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि साहब तेल और पानी मिल नहीं सकते तो वो सब अलग अलग रहते हैं और अगर भगवान के यहाँ से देखें तो तेल उछल मतलब पानी को उछाल करके बाहर भेज देता है या पानी तेल को उछाल करके बाहर भेज देता है तो मतलब आप दुश्मनी है ना आपसी तो इसलिए नहीं हो पाता है खैर साहब चलिए अब यहाँ पर इस चटनी के लिए यानी जो चौथी चटनी है हमारी इसके लिए वही दो चम्मच तेल और आधा चम्मच चना दाल आधा चम्मच उड़द दाल और चौथाई चम्मच जीरा और दो चुटकी हींग चार मिर्ची चाहे तो हरी ले लीजिए चाहे तो लाल लीजिए हम तो कहेंगे लाल लीजिए और वहां पर उसमें थोड़ा नमक आपको चाहिए बाद में डालिएगा अभी मत डालिए क्योंकि अभी तो आप तड़का तैयार कर रहे हैं और जब आप ये डाल लें इसको तड़के को तैयार कर लीजिए तो उसके बाद इस तड़के के पहले आपको अपने जो जो आपके पास बैंगन का पल्प था उस पल्प में नमक डालिए थोड़ी शक्कर डालिए एक चम्मच इमली का रस डालिए और उसके ऊपर से ये तड़का डाल दीजिए मिला दीजिए अब साहब एक कटोरी प्याज हरा प्याज सॉरी मतलब वो आपका जो लाल प्याज है उसको पतला पतला बारीक बारीक काट कर रख लीजिए अब आपकी मर्जी है आप उस प्याज को इस डिप में मिला भी सकते हैं और अलग भी रख सकते हैं यानी कि जब आप इस चटनी को इस्तेमाल करें तो इसके साथ में वो कटा हुआ प्याज भी इस्तेमाल हो सकता है और इन चारों ही चटनियों में अगर आप ऊपर से थोड़ी हरी धनिया से इसको सजाना चाहें तो सजा सकते हैं आप सोच रहे होंगे कि ये सब चटनियां तो बता दी हमने मगर इनको खाया कैसे जाएगा देखिए आप चार चटनियाँ बना लीजिए तो पहली बात तो ये हुई कि ये चार चटनियाँ जो हैं ये चार अलग अलग स्वाद होंगे और इनको आप चपाती के साथ खा सकते हैं पराठे के साथ खा सकते हैं पूड़ी के साथ खा सकते हैं चावल के साथ खा सकते हैं और भैया अगर बरसाती मौसम हो ना तो पकौड़ी के साथ भी खा सकते हैं मगर पकौड़ी के साथ खाना ये तो मेरे जैसे व्यक्ति का शौक है जो कि पकौड़ी के साथ बैंगन की चटनी खाना चाहेगा आप तो डेफिनेटली इसको रोटी पराठा पूरी इन सब चीजों के साथ खाइए बहुत मजा आएगा और साहब हमें बताइएगा भी क्योंकि ये चार चटनियां चार अलग अलग फ्लेवर्स हैं इसके साथ ही आज आपसे विदा लेते हैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे आपका धन्यवाद कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त